तो आज हमारे बीच में हैं जेठा आनंद आहूजा जी जो कि वर्तमान समय सूरत में रहते हैं और सूरत रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में मार्केटिंग करते हैं 24-25 साल से ही सूरत में रहकर अपना ये प्रोजेक्ट संभालते हैं स्टेडी का कुछ नया करने का घूमने का और पुराने गाने सुनने का भी शौक रखते हैं आज हमें बहुत से टिप्स और एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और इसी के साथ आज हमारे बीच में विक्रांत राय जी भी हैं जो अपने गानों गजलों से कई बार हमें आनंदित कर चुके हैं और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में आरजे रमेश जी हैं तो चलिए दोस्तों इन सब कलाकारों का आज हमारे इस प्रोग्राम में दिल से स्वागत है तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले ले नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और अच्छा लग रहा है हम सभी को कि आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं अपनी भावनाएं अपने विचार हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ गुजरात सूरत से जेटा आनंद भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे एक अच्छे रियल स्टेट के बिजनेस मैन और उन्होंने काफी सफलतम जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने पूरे किए हैं और अभी एक पूरा ही डॉक्टर्स के लिए पैरामेडिकल के लिए विशेष रूप से एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें काफी कुछ हुआ है उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से जेठानंद आहुजा सर का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस शो में इन चंद तालियों के साथ <laughs> जी और इसके साथ एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रांत राय जिनको आप पहले भी जान चुके हैं समझ चुके हैं और बहुत ही अच्छा गीत सुनाते हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है तो आइए आज के इस शो में मैं चाहूंगा जेटा आनंद सर का स्वागत करने के लिए विक्रांत राय कोई एक गीत खूबसूरत सा पेश कीजिए उसके बाद फिर जेटा आनंद सर से बातें होगी जी जी सर मैं आज गणेश वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ बहुत बढ़िया स्वागत वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि को वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि को तमया प्रभा निर्विधन गुरु मे देव देवदा ओं गंगणपत नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः ओम ओं गंगणपत नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा ओम मो रंगणपत नमो नमः श्री सिद्धिवनायक नमो नमः अष्ट अष्टविनायक नमो नमा मंगल मूर्ति मोरिया गणपति मोरया थैंक यू <laughs> बहुत बढ़िया बहुत सुंदर विक्रांत राय थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाए थैंक यू आइये अब आगे बढ़ते हुए मैं जेठा आनंद सर से आपकी मुलाकात कराता हूं और जेठा जेठान सर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय आप परिवार के बारे में बताइए जी रमेश भाई मेरा नाम जेठा जेठानंद आहूजा है सूरत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मार्केटिंग का नाम पच्चीस चौबीस पच्चीस साल से मैं सूरत में तो हूँ जी जी जी हम जो है यहाँ पर डॉक्टर्स के विषय में डॉक्टर हाउस को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें अच्छा। जिसने हम एक स्पेशल डॉक्टर्स को ऑफर दिया है छह महीने तक बिना रेंट के हम उनको जगह दे रहे हैं उसके बाद भी काफी रिजनेबल रेट में रेंट पर हम जगह देंगे ये डॉक्टर्स के लिए ऑफर है इसके अलावा सूरत को और डॉक्टर्स के लिए बेनिफिट के लिए हम जो है एक्सपो का ऑर्गेनाइजेनाइजेशन कर रहे हैं एक, हम्म ये ये एक्सपो एक्सपो मेडिकल एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट है सूरत में पहली बार हो रहा है इस एक्सपो का मकसद हमारा क्योंकि वो यह है कि इससे सूरत में मेडिकल फैसिलिटीज़ में बढ़ोतरी हो और डॉक्टर्स को भी काफी अच्छा फायदा हो जो डॉक्टर्स बाहर मशीनरी या हॉस्पिटल की मशीनरी बाहर लेने जाते हैं वो उनको सूरत में भी अवेलेबल हो ये सब ध्यान में रख करके हम जो है इस मेडिकल एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं एक्सपो भी जो हम दे रहे हैं उसके बारे में आपने बताया और बहुत ही रीजनेबल रेट से आप उनको देंगे और पहले तो छह महीना उनको फ्री आप दे रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके अपना पूरी तरह से समझ सके उस एरिया को लोगों का ये सारी चीजें और अपने आप को भी स्थापित कर सके तो ये एक अच्छी बात है कि सभी डॉक्टर्स जो भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है आप इस संपर्क कर सकते हैं डेटा आनंद आहुजा जी से और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा कि, आउजसर, आप कैसे इस रियल स्टेट के फील्ड में आए क्या आपको पहले से ये था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है या कुछ और सोचते थे और फिर ये चीज आपको अच्छी लगी तो इसमें आ गए <laughs> कुछ ऐसा ही है 24 <laughs> साल 24 साल पहले जब मैं सूरत आया था <laughs> तो... जी जी इसमें जैसे की हम लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट में तो क्या क्या मुश्किलें आती है शुरुआत में आपको कुछ मुश्किलें आई थी की या डायरेक्टली आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बिजनेस बिजनेस बिजनेस करने लगे थे <laughs> उस समय तो माहौल ऐसा था कि समझ के किया था कि किया इस इस में में मुश्किल बहुत होती है क्योंकि तो ये इस में जो तेजी या मंदी हम जिसको बोलते हैं एक तेजी होता है वो जितनी अच्छी होती है और उसका दूसरा फैक्ट्री जो मंदी होता है वो उतनी ज्यादा दोनों है, दो दो तीन तीन साल तक चलती है कुछ माइनस पॉइंट में कुछ तो जी जी, जी. आ, एक और पूछना चाहूंगा हम लोग जैसे की कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो फाइनेंस होना बहुत जरूरी है तो कैसे उसको आपने शुरू किया फाइनेंस क्या जरूरी है या फिर आप किसी तरह से उसको एडजस्ट करके लोन वगैरह से चालू कर सकते हैं क्या है कैसे कर सकते हैं हमारे युवा साथी अगर चाहे इस फील्ड में आने के लिए तो किस तरह से वो अपना इन चीजों को समझ सकते हैं देखिये रियल एस्टेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं हुँ, तो हुँ. फा, फाइनेंस जरूरी है और अगर हम ब्रोकेज करते हैं तो फाइनेंस की जरूरत नहीं है और जो युवा साथी अभी आना चाहते हैं इस बिजनेस में उनके लिए ये अभी सही वक्त है तो क्योंकि आने वाला वक्त जो है रियल इस्टेट का सही होने वाला है तो अभी उनके लिए ये वक्त सही है और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं और अगर पैसा है तो इन्वेस्ट करने से पहले तो मैं बोलूंगा कि कम से कम एक दो साल का मार्केट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है।, है और अगर ज्यादा अच्छा पैस, ज्यादा पैसा है तो इंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है दोनों ही अवस्थाओं में इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन करने से पहले मार्केट का सर्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है कवल ऐसा नहीं होता है की दो लोगों से बार फील पूछा कर लिया अच्छा बाद में लगता है कि युवा साथियों को थोड़ा सा मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं आप और रियल स्टेट का करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वहाँ का सब एरिया का पूरा जानकारी हो सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट uh, है अगर सर्वे में आपको लगता है की अच्छा है और हो सकता है तो आप उसके लिए फिर लोन से भी आप बिजनेस कर सकते हैं और क्योंकि एक बार लोन ले लिया तो फिर आपको पेड़ भी करना है तो वो सारी चीजें जो है कनेक्ट रहती है अगर आप ठीक से सर्वे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल बात हो सकती है तो इसीलिए जरूरी है जैसे आहजा सर ने बताया सर्वे इम्पॉर्टेंट है इसके साथ और क्या इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए इसमें सबसे बड़ी चीज होना उसके बाद जरूरी है वो है कि हम सब तरफ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास मिक्स आती है मतलब है प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है सही गलत दोनों आती है यहाँ ऐसा कहें कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हम जो इकट्ठी करते हैं वो गलत होती है तो हमें अपने विवेक से उसे फिल्टर करना चाहिए अपने माना कौशल से उसको फिल्टर करना चाहिए की क्या सही है क्या गलत है एक इंफॉर्मेशन होगा और जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो ही हम सही डिसीजन ले पाएंगे और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट करने की या लोन लेकर के करने की तो वो शुरुआत में मैं समझता हूँ कि लोन लेकर के काम नहीं करना चाहिए खुद की खुद की प्रॉपर्टी खुद का पैसा हो और अच्छा एक्सपीरियंस हो अच्छी नॉलेज हो अगे तो करना चाहिए अगर हमारे पास खुद का पैसा नहीं है इस समय तो हमें केवल मार्केट पर नजर रखना चाहिए तो उसको देखना चाहिए समझना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए इकट्ठी करना चाहिए और ऐसा जरूरी हो तो किसी एक पुराने से जो अनुभवी है उससे भी पार्टनरशिप करना चाहिए लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पुराना सीखा हुआ काम आता भी है और बहुत सारी चीजें काम नहीं आता हमेशा नई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और हमेशा जो है नई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो अपडेट होना पड़ता है ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि पुराना सीखा हुआ कुछ काम थोड़ा बहुत आता है पूरा नहीं आता है लगातार हमें इसमें अपडेट जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है की जब भी आप बिजनेस करे तो कुछ ठीक ढंग से आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सर्वे और थोड़ा सा मेहनत जैसे कि शुरू में जटानंद सर ने बताया कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर कोई भी सर्वे वगैरह नहीं करो लेकिन जहाँ ये बिजनेस किया जा रहा है उस जगह पे आप एसिस्ट करो किसी को और असिस्ट करने पर आपको बहुत सारी माइती मिल जाएगी जिससे आपको जो है एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा अपने बिजनेस को करने के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस आपके पास दोनों आ जाता है तो आप जो भी करेंगे तो वो उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आप सक्सेस हो सकते हैं सक्सेस का रेट बढ़ता है इसमें और अगर आप बिना एक्सपीरियंस के जाते हैं तो सक्सेस न मिलने के बहुत सारे चांसेस होंगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप असिस्ट करिए कुछ साल बिताइए एक दो साल आप आराम से काम कीजिए उनको भी आज अच्छा, सीखिए अच्छा, और काम करते रहिए तो इससे क्या होगा आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि बिजनेस का जो ट्रेंड है वो समझ में आएगा लोगों के मेंटेलिटी समझ में आएगा कि किस तरह से लोग आते हैं किस तरह का बिजनेस होता है क्या क्या चीजें लगती है इसमें और कितना मेहनत है ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी तो आई आगे बढ़ते हैं कुछ हमारे दोस्तों ने मैसेज किया है और याद किया है आपको हैवन प्रिंस ने मैसेज किया है मोस्ट वेलकम करके बहुत सुंदर लिख के भेजा है आशा जी ने भी याद किया है रमेश भाई नमस्कार और एक बात जो है बताना चाहती हूँ कुछ लिखा है उन्होंने और नमस्कार आल ऑफ यू पांडुरंग जी गायकवाड़ से लिखते हैं गायकवाड़ लिखते हैं दुबई से और साथ ही साथ आशा जी ने फिर याद किया है और इसके साथ आशा पांडे जी ने फिर से याद भेजा है और साथ ही साथ वंदना आहजा जी ने गुड मैसेज करके मैसेज किया है और प्रताप आहुजा जी ने भी याद किया है बहुत सुंदर जेठा आनंद जी आपने बहुत सुंदर टिप्स हमारे युवाओं को दिए हैं कि अगर हम रियल एस्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल और मार्केटिंग सर्वे होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वे के बाद भी सर्वे फिल्टर करके ही हमें रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर करना चाहिए आपके पास कम से कम एक दो साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ ही साथ आपने डॉक्टर्स के प्रोजेक्ट्स पर भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी इन्हीं सब बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अच्छा जी देखी सबकी यादें मेरा दिल जलाना अच्छा जी ने हारी ना देखी सबकी यादें मेरा दिल जलाना ऐसे वो तो हुजूर थे मेरी क्या खता छोटी सी खूर पी ऐसे वो टूटे तो हुजूर थे मेरी क्या खता देखो दिल तोडो छोड़ो हाथ छोड़ो देखो दिल तोडो और छोड़ो हाथ छोड़ो तो समझे अच्छा जी मैं हारी ना देखी सबकी यार मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हारी चलु माँ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलोना टेंगे ये ज़िंदगी जी ठोकर खाते हम जीवन के ये ये रास्ते लंबे हैं सनम काटेंगे ज़िंदगी ठोकर खाते हम साथ ले ले अच्छे हम अकेले साथ ले ले अच्छे हम अकेले भी हाँ समझे अच्छा जी हरी हारी चलू क्या देखी सबकी यारी मेरा दिल जन खेद लूट ना जीने के मजे क्या करना है जीते हो रहना किसी के क्या करना है जीते अरे हो रहना किसी के हम रहे तो याद करोगे समझे समझे अच्छा जी मैं हरी चलूँगा सबकी सब यारी मेरा दिल जलाना अच्छा जी मैं जिले हारी जल देखी सबकी यारी मेरा दिल अपने चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा खास करके आजकल जो एक ट्रेंड हो गया कुछ जो लॉकडाउन है इस समय का जो सिचुएशन है वो क्या रियल स्टेट पे कुछ उसका असर हो रहा है उसके बारे में मैं चाहूंगा हाँ ये सही बात है कि लॉकडाउन का रियल स्टेट पे बहुत ज्यादा असर हुआ है और वो अभी दिख भी रहा है अभी भी है पर कुछ मेरे ख्याल चार से छह महीने में वो असर खत्म हो जाएगा क्योंकि तो रियल एस्टेट में ज्यादातर हम देखें तो पूरे देश में पांच से छह साल से एक तेजी का पीरियड नहीं है नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं कि मंदी का पीरियड है और चार साल से तो ज्यादा शहरों में है बाकी आधे आधे देश में तकरीबन छह साल से मंदी है और पूरे देश में लगभग तीन चार साल से मंडी कुछ शहरों को छोड़ दें छोटे शहरों को जहाँ पर अच्छा माहौल भी है ओवरऑल जो मेजोरिटी हम देखेंगे तो मंडी का माहौल है और हमारे देश में छह साल की मंदी बहुत बड़ा पीरियड होता है पांच छह साल की मंदी तो अगर कभी भी पांच छह साल की मंदी आती है जैसे कि अभी इस बार आई है तो उसके बाद मार्केट बूम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जितनी बड़ी मंदी होती है उतनी बड़ी तेजी आने के चांसेस बनते हैं और उसका उल्टा भी उठना ही सही है जितनी बड़ी तेजी आती है उतनी बड़ी मंदी के भी चलते अभी पांच छह साल मंदी चली है इसलिए ये चांसेस बहुत ज्यादा हो गए आने वाले तीन चार साल जो रियल के लिए खत्म हो जाएगा तो कुछ में खत्म हो भी रहा होगा लेकिन बड़े शहरों में चार छह महीने अभी असर रहेगा अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से ये चीजें चल रही है और किस तरह से ये चीजें हो रही है और मंदी की बात अगर कहे तो आपने 50-50 बताया है <laughs> तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलाव में आएगी और रियल स्टेट में अभी अगर युवाओं को इसके अंदर आना है तो अभी के समय को देखते हुए क्या करना चाहिए थोड़ा सा वैसे पुराने हैं और काफी समय से इस फील्ड में आप 25 सालों से आप इस काम को कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको तो पता ही होगा की आने वाले तीन चार सालों में हमें किस तरह से अपने आप को रखना है बिना इन्वेस्टमेंट के इंटर करना चाहिए उसके लिए काफ़ी ब्रोकर से बिल्डर से सबसे मिलते रहना चाहिए और सभी लोगों को बार बार बताते जाएं जो भी उनके परिचय में हैं, वो तो बताते जाएं कि हमें रियल एस्टेट का काम स्टार्ट कर रहे हैं सबको जितने भी उनके परिचय में हैं सबको दो दो तीन तीन चार चार बार बताएं अपना विजिटिंग कार्ड से क्योंकि एक बार बताने से जरूरी नहीं है कि भाई सबको ये दिमाग में आ जाए उसके बाद बिल्डर से ब्रोकर से या पुराने जो इन्वेस्टर्स है उनसे मिलते हुँ, रहने से लगातार दो चार छह महीने तक मिलेंगे तो काफी कुछ अनुभव भी हो जाएगा उसके बाद वो इसमें काम कर सकते जी जी आ, जेठा आनंद आहुजा सर बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी आपको सुनकर सही आप बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं और सभी आपको मैसेज करके याद भी कर रहे हैं जेठा आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका की आप आज हमारे बीच में आए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी रियल इस्टेट के बारे में आपने हमें और हमारे सभी सुनने वालों को दी तो दोस्तों अगर आप रियल इस्टेट में काम करना चाहते हैं तो उससे पहले आप किसी ब्रोकर बिल्डर और इन्वेस्टर के साथ काम करें और अपने विजिटिंग कार्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करे जिससे आपको मार्केट में अधिक से अधिक लोग जान सके इन्हीं सब टिप्स के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते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 जिसमें पला है मेरे बचपन का कलम हलम जिसमें पला है मेरे बचपन कलम हलम जिसमें पला है मेरे बचपन कलम हलम उजड़ा हुआ सब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 जो मंजिल की इप्तदा थी सारे गारे नि वो रह गुजर कभी जो मंजिल की इप्तदा थी वो रह गुजर कभी जो मंजिल की इब्त थी उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता हूँ उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता हाथों में सबके खंजर हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता चुपचाप देख चुप बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है मुश्किल है, है। खोया मेरा दिल कोई उसे ढूंढ के ना बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है कोई उसे के कहा मैं नपट लिखा कोई बस लाए ना मैं रोया यासू करो मैं क्या करू मैं रोया यासू के कहा मैं पट लिखाऊं कोई बतला है ना मैं रो या सू करू मैं क्या करू मैं रो या यह पाएगी सपनों में आने वाली बाहों में कब पाएगी कितने दिनों तक मुझको ऐसे बोत पाएगी देखो मुर्ग जिगल आए वो ही नजर है सम जागे हैं अरमा मैं रो यहां सू करू मैं क्या करूं? दीवानगी दी की हद से आगे गुजर ना जाऊ आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिख दीवार की हद से आगे गुजर ना जाऊँ आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिख वो है सबसे हसी वैसा कोई भी नहीं मैंने खुदा उसकी अदा मुझे नहीं पता छाया है क्या नशा मैं रो यहां तू करू मैं क्या करूँ बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है है खोया मेरा दिल है कोई उसे ढूंढ के लाए ना के कहा मैं पट लिखाऊं कोई बतलाए ना मैं रोया या तू करू मैं क्या करूँ मैं रोया या तो एक मैसेज आया था आशा पांडे जी का आशा पांडे जी ने याद भेजा है और खास करके हमारे इस प्रोग्राम में एक सौ पच्चीसोड लॉकडाउन शुरू किया था लॉकडाउन के अंतराल में तो वहां पर एक जैसे आप आए हैं वैसे मेहमान बनके कवि आए थे अनंत जी और उनके लिए आशा जी ने लिखा है की वो आत्महत्या कर लिए है पता नहीं की इस वजह से तो उनको एक बार याद करते हैं हम लोग और ये श्रद्धा सुमन के रूप में दो लाइने जरूर सुनाना चाहिए जाने चले जाते हैं दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा? है कहा कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं खरी होते दिली सा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा अरुण अनंत एक अच्छे कवि थे यंग स्टार थे पता नहीं क्या हुआ और मैसेज मुझे आशा जी ने ही उनको इनवाइट किया था और उन्होंने मैसेज करके आज याद किया तो हमारी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा और उनके परिवार वालों को ईश्वर से शक्ति मिले ऐसी शुभकामना ऐसी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और विक्रांत राज मैं चाहूंगा की एक छोटा सा गीत पेश करे आप भी तब तक फिर उसके बाद हम लोग जेठान सर से और भी बातें करेंगे जी, मैं जी के आने के आने में एक गीत गाना चाहता हूं। वेलकम झूम झूम हर कली बार बार कह चली झूम झूम हर, हर कली बार बार कह चली आप जो पधार तो महक उठी गली गली झूम झूम झूम झूम हर हर कली कली बार बार जूम जूम कली बार बार कह कह चली चली आप जो पधार तो पधारहकूठी गली गली प्यार भरी पलकों में, हम में हमको पाला पोसा है प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है खुशनुमा है जिंदगी राहें जैसे मखमली खुशनुमा है जिंदगी राहें जैसे मखमली आप जो पधार तो महकूठी गली गली झूम झूम हर कली बार बार कह चली झूम झूम हर कली बार बार कह चली आप जो पधारे तो महकूठी गली गली सॉन्ग के अंत में के सरिया बालमा आधारोई बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर गीत आपने पेश किया और आइए इसी के साथ दुर्गा भारती जी ने याद किया है नमस्कार लिख के भेजा है और आशा पांडे जी लिखते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिंदगी से कमजोर नहीं होना चाहिए और कमजोर होने से जो है मुश्किलें आ जाती हैं मुश्किलों को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते या उन्हें मैनेज नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए अपने जिंदगी में हमेशा हर चीज को मैनेज करने के लिए ताकत रखिए उस हौसला को बरकरार रखिए बीच में उसे छोड़ना नहीं है तो आइए जेठान सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर काफी समय से आप बिजनेस कर रहे हैं सफल बिजनेस मैन आप और साथ ही साथ मैं चाहूंगा की बिजनेस के अलावा जैसे हम लोग एक इंसान के रूप में पारिवारिक जो हमारा व्यवहार है उसमें हम देखते हैं जैसे अभी ये जो मैसेज आया मुझे कवि अरुण अनंत जी आत्महत्या करे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस्लाम डॉन में हम लोग देख रहे हैं कि काफी लोग जो हैं आत्महत्या के शिकार होते जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है क्या आपका मन क्या कहता है इसके लिए क्या होता है ना परिस्थितियां परिस्थितियाँ विपरीतों सभी के ऊपर आती है हमारी जितनी उपेक्षा रहती है जितनी उम्मीदें रहती है जिंदगी से या दूसरों से और जब वो टूटती है तो उतना ज्यादा बड़ा रिक्त स्थान पैदा होता है जो तो भी चीज हमारे सामने आई है जो परिस्थिति आई है उसे हमें सहज स्वीकार कर लेना की ठीक ये एक पार्ट है जब हम उससे स्वीकार कर लेते हैं तो वो चीज़ छोटी हो जाती है और जब हम उससे स्वीकार नहीं करते हैं तो वो चीज़ बड़ी ही रहती है या वो खालीपन जो है जितना हमने उम्मीदें की थी और वो उसके उल्टा हुआ तो बड़ी जगह रिक्त स्थान बनता है जिस वजह से कुछ लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं पर एक तो हमें उम्मीदें कम रखना चाहिए या जो तो अपने पीता में का सार है जहाँ फल की इच्छा मत अनुसार हमको काम करना चाहिए हमें जो काम करना है वो एक पूरे इंटरेस्ट से करना है मतलब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनके करना है क्योंकि तो जब हम महत्वाकांक्षी बन के काम करते हैं तो उसका एक फोर्स ज्यादा लगता है लेकिन जितना हम महत्वाकांक्षी बनके काम करते हैं उतना ही ज्यादा जब हम सक्सेस जब उसमें हम सक्सेस नहीं होते हैं तो उतना ही ज्यादा अपोजिट आता है मतलब एक खाली खाली स्थान बनता है हमें काम तो करते समय बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनना है लेकिन जैसे ही हमने काम कर लिया उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें ईश्वर पर छूट देना है कि जो भी आएगा वो मेरे स्वीकार शायद ऐसी परिस्थितियां देते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने कि जब हम लोग अपेक्षाएं करते हैं और अपेक्षा के अनुसार चीजें नहीं होती है तो फिर हम लोग फिर इस तरह के कदम उठाते हैं लेकिन अच्छा अपेक्षा के लिए थोड़ा इंतजार भी करना है इस तरह से तुरंत कोई भी कदम नहीं उठाना है और आप जिस सोसाइटी में जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे आप राय सलाह कर सकते हैं इस में कभी आपको इस तरह के ख्याल या विचार आते हैं या जो भी परेशानी है किसी को बताने से कहते हैं हर जगह आप प्रश्न उठाइए अपनी बात का तो निश्चित तौर पर दस लोगों को अगर पूछेंगे तो जवाब एक जगह से मिल ही जाएगा जो आपके काम की हो इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं अपने आप से हमेशा प्रश्न करो और दूसरों से प्रश्न करो और प्रश्न करते करते आपको उत्तर मिल जाएगा और जब उत्तर मिल जाता है तो निश्चित तौर पे आप सही दिशा पे चलते हो तो इसीलिए जरूरी है कि आपके जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप प्रश्न करते रहें पूछते रहें उसका सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा अगर प्रश्न ही नहीं करोगे तो मुश्किलें आएगी और फिर साइलेंस में रहने से आप किसी अलग नेगेटिव की तरफ को फोकस करेंगे और उसका रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं तो आइए बहुत ही अच्छा जेटा आनंद सर ने बताया कि किस तरह से हमें जो है अपनी जिंदगी में जो अपेक्षाएं है वो पूरी नहीं होता है तो उस समय हमें इस तरह की सिचुएशंस को झेलना पड़ता है या इस तरह के सिचुएशन में आप लोग फंस जाते हैं तो हमें इस तरह से फंसना नहीं है हमें आगे बढ़ना है धीरे से सही लेकिन कदम आगे बढ़ाते रहना एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आप शुरू शुरू में बिजनेस शुरू किया तो सूरत से ही स्टार्ट किया आपने सूरत से मैंने और उससे पहले जो हमारा जन्म स्थान रियल स्टेट जी सूरत में आने के बाद रियल स्टेट में क्या उस समय उसके पहले भी यहाँ बहुत सारे रियल स्टेट बिजनेस करने वाले होंगे फिर आपने कैसा अपना ये बिजनेस जमाया शुरुआत में चौबीस साल पहले जब मैं आया था तो हाँ, शुरुआत में हाँ, तीन साल तक मैंने रियल इस्टेट कंसल्टेंसी काम किया और प्रोग्रेस का काम किया अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ स्टार्टिंग में ऐसे किया था बाद में जो है फिर इन्वेस्टमेंट या फिर आप इस तरह से आगे बढ़े और फिर आगे रियल स्टेट का बिजनेस शुरू किया तो कभी आपको लगा कितने सालों के बाद की आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सूरत में आने के बाद जब वो छोटा ये काम करते रहे आप उसके बाद फिर कितने सालों के बाद आपको लगा की यस आई कैन डू बिजनेस <laughs> नहीं वो तो जब मैंने स्टार्ट किया ही था रियल इस्टेट ब्रोकरेज तो हा हा। मुझे लगा कि ये छोड़ के थोड़ा कुछ अलग करना है थोड़ा ज्यादा करना है तो कुछ तो समय चार छह महीने करने के बाद ही लगने लगा था कि भाई नहीं इससे थोड़ा आगे जाना है कुछ अलग था तो तीन चार साल के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट मार्केटिंग एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्डर से लिया और तो मतलब, जो कि दस साल से नहीं सेल हो रहा था रेडी पोजीशन था वो मैंने दो साल में नौ सौ साढ़े सात यूनिट में से साढ़े सात सौ डेढ़ सौ सेल बाकी सात सौ साढ़े सात सौ सेल कर दी लगभग सोलह सत्रह साल अपना की बात है उसके बाद प्रोजेक्ट जो अच्छा, किया कुछ यात्राओं के बारे में बताइए आप जैसे कि सूरत के अलावा कौन कौन सी जगह पे बिजनेस आपका चल रहा है और आगे इन फ्यूचर कौन कौन सी चीजें आप करने वाले है सूरत के अलावा दो प्रोजेक्ट की मैंने वा गुजरात में भी मार्केटिंग की है अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ जो मेरा काम है जो मेन काम है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मार्केटिंग का उसका तरह से मैं मार्केटिंग एडवाइजर हूँ प्रोजेक्ट कार्पेटर्स के लिए मार्केटिंग की देता तो वो चीज अभी मैं ऑनलाइन स्टार्ट करने वाला हूँ नवंबर या दिसंबर से शायद नवंबर से हो जाएगा वो ऑनलाइन में जो है फिर पूरा देश भी आ जाएगा या दूसरे देश जाएगा दूसरे अच्छा अच्छा सभी को जो है ऑनलाइन में हम्म हम्म बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया ऑनलाइन आप शुरू करेंगे तो इसमें किस तरह का प्रोजेक्ट वगैरह क्या सोच रहे हैं इसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाने का तो जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है की सभी बिल्डर्स को जो के बाहर गए और बड़ोदा हो गए ताकि सूरत और बड़ोदा में तो मैं काफी जगहों पे कर चुका हूँ यहाँ के लोग काम तो देख चुके हैं ताकि सूरत और वडोदरा को छोड़ के दूसरे जो भी शहर होंगे वहाँ पे पांच या दस बिल्डर को एक शहर में बड़े शहर में पांच बिल्डर को मार्केटिंग की एडवाइस या जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल या मैटर या डायलॉग्स होंगे जैसे अगर दिल्ली में हम पांच बिल्डर्स को देते हैं तो एक, -एक बार देंगे अगर उसको चीज पसंद आती है रिजल्ट मिलता है तो आगे जो चार्ज देखे जी जी जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की बहुत सिंपल बिजनेस है इसमें ध्यान में रखना होता है कस्टमर <laughs> ओरिएंटेड है या फिर आर्किटेक्ट का जो फर्नीचर ये वो मॉडर्न अम्यूनिटी है उससे बेस है क्या कैसा बता सकते हैं दोनों चीजों का अपनी जगह महत्व है अच्छा अच्छा तो, ये दोनों ये जो तो चीजें हैं वो सामान्य अवस्थाओं में कुछ चीजें काम करती है इसमें रियल इस्टेट में तीन अवस्थाएं रहती है तो इसलिए सब चीजों के मापदंड बदलते रहते हैं एक अवस्था अच्छा, रहती है सामान्य अवस्था जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं सब सिस्टम और एक होती है बहुत ठगा हुआ मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा तेजी यहाँ बहुत ज्यादा हैं और एक होती है बहुत ज्यादा मंदी तो ये तीनों अवस्थाओं में मतलब सिस्टम बदल जाते हैं तेजी में जो जो होता है वो मंदी में बिल्कुल उसका उल्टा होता है बहुत कुछ इसको एक तरह से हम क्लियर नहीं कर सकते कि कब क्या होना चाहिए क्योंकि अलग अलग अवस्थाएं होती है बहुत डिफरेंट अवस्थाएं होती है अलग अलग शहर में अलग अलग सिचुएशन होती है तो जो इसका जानकार आदमी इस प्रेजेंट सिचुएशन में रहता है वही सही डिसीजन ले पाता है कि कब क्या करना चाहिए जी जी जी। किसी एक कैटेगरी में इसको बाद में पॉसिबल नहीं है जो प्रॉपर्टी गुरु होते हैं क्योंकि तो लोग क्या होता है लोग दो शब्दों में हर चीज को सुनना चाहते हैं दो शब्दों में उत्तर जानना चाहते हैं तो बहुत प्रॉपर्टी गुरु उनको दो शब्दों में उत्तर देते हैं वो सही नहीं होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सही डिसीजन लेने के लिए काफी डिटेल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ये पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है इसमें लाखों करोड़ों की डील होती है और ज्यादातर जो डील की जाती है वो अनुभवी लोगों के द्वारा नहीं की जाती है जैसे कोई अपना घर ले रहा है तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ले रहा है अब उसको पहले का कोई एक्सपीरियंस तो कितना भी तो स्टडी स्टडी करेगा पूरी मिस्टेक तो ज्यादातर लोगों से हो तो जाती है। हम्म हम्म जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत रखो फल देने का काम ईश्वर का है आप सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करते जाओ अगर हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने अपने शुरुआती दिनों के रियल एस्टेट में आने के एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर करें तो इन्हीं सब बातें मुलाकातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मैं चाहूँगा कि जैसे भारत में आप कौन कौन सी जगह पे घूमे हैं थोड़ा अपनी ट्रेवलिंग के बारे <laughs> में बताइए तीर्थस्थलों में हो कहा जैसा भी आप हर साल हम लोग जैसे घूमने जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ यात्राओं के बारे में बताइए और अपने खुशी के कुछ पलों को हमें बताइए <laughs> भारत में काफी जगहों पे गया हूँ जैसे सबसे पहले तो मैं माउंट आबू जी मधुबन आया हूँ अरे वाह वैष्णो देवी अमृतसर जूनागढ़ का पेरावल में मंदिर बहुत सारे दूसरे शहर भी देखे और कई धार्मिक स्थलों के भी गए हैं भारत के अलावा बाकी बाहर लगभग देशों में गया अच्छा भारत और विदेश में क्या, क्या डिफरेंस फील करते हैं आप रियल स्टेट में वहाँ कैसे वो करते हैं यहाँ विदेश में है अभी पर थोड़ा सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज है और वहाँ इतनी ज्यादा तो ज्यादा रहती है रियल स्टेट में बहुत ज्यादा या बहुत ज़्यादा, ज़्यादा मंदी नहीं आती और बहुत ज्यादा रेट में ग्रोथ भी नहीं होता है बाहर के देशों में अच्छा इंडिया में ज्यादा रेट में ग्रोथ हो जाते है बहुत जल्दी फास्ट होते हैं और यहाँ जो है बिजनेस जो होता है वो थोड़ा भी आज भी बहुत ही है 90 के या ऐसा समझ लीजिए मेजॉरिटी जो है पुराने तरीके से देशी तरीके से ही होता है जो बिजनेस होते हैं और बहुत थोड़ा अलग काफी डिफरेंट है अभी यहाँ का जो कल्चर है वो उस चीज के हिसाब से माना चेंज होने के लिए अभी तैयार नहीं है और यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से जमीनों के जो रेट हैं उसमें बहुत होती है। बाहर जैसे हम बड़े देशों की बात करें तो जमीनों के रेट भारत से कम अच्छा अच्छा <laughs> और मुझे लगता है की हम सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि इसे कैसे अब यहाँ पर जनसंख्या है और अलग अलग सिचुएशंस हैं। इन चीजों को देख लगता है की दिन ब दिन रेट्स बढ़ते ही जा रहे कम नहीं हो रहे हैं क्या कम हो सकते है कभी ऐसा कुछ है संभावना <laughs> कम तो भी दो चार साल में रेट कम ही हुए हैं अच्छा। वो टाइम शायद मेरे को लगता है अभी जाने वाला है कुछ समय कि तीन चार साल में ज्यादातर जगहों पर रेट कम हुए बड़े शहरों में तो हुए हैं छोटे शहरों में रेट कम होने का असर कम दिखा है और बड़े शहरों में रेट कम हुए हैं ज्यादातर बड़े सिटी में रेट कम हुए हैं तीन चार साल रेट कम हुए लेकिन अभी जो परिस्थितिया दिख रही आगे मुझे मेरा पर्सनल जो है, है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में कहीं तो पे चार महीने बाद तो कहीं पे छह महीने बाद कहीं पर एक साल के बाद काफी माहौल चेंज होने एक और बात पूछना चाह रहे हैं आप आके गए हैं और तीर्थ स्थलों पे भी आप गए हैं तो अध्यात्म और हमारा ये जो जीवन है जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं काम कर रहे हैं बागदौड़ वाली जिंदगी है इसमें अध्यात्मिकता को कैसे आप देखते हैं क्या उसको कितना फॉलो हाँ. के लिए जीवन के लिए जरूरी है परिवार के लिए जरूरी है हुँ. एक्टिविटी बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए तो बिजनेस से हमारी बहुत सारी भौतिक जरूरतें शारीरिक जरूरतें पूरी होती है तो आध्यात्मिक से हमारे आत्मा की हमारी की जरूरत चेतना है तो होती है है होती तो तो तो जब दोनों का मिश्रण होता है, तो बंद हो जाता है। जी जी, जी। तो आप उसको कैसे यूज करते हैं अध्यात्म को कितना टाइम देते हैं ज्यादा तो नहीं देते हैं पर फिर भी हो जाता है जितना तो रूटीन नहीं है पर थोड़ा जब भी टाइम लगता है दिन में दो तीन बार पाँच मिनट दस जी, जी। तो जैसे एक और बात पूछना चाहूंगा ये जो फ्लेक्चुएशन वाली चीज आती है उतार चढ़ाव इसमें जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और ऐसे में एक युवाओं को किस तरह से इन चीजों को घर खरीदना हो या बेचना हो तो उनको क्या सोचना चाहिए कि कब बेचना है कब खरीदना है थोड़ा सा उसके बारे में अगर बताएंगे तो जो यूथ है वो घर खरीदने में या फिर बेचने में थोड़ा सा उनको आइडिया आ जाएगा तो बता रहा हूँ मैं हम्म जरूरी की सभी जगहों पे सभी अवस्थाओं में फिट बैठे पिट ज्यादातर तो ऐसा होता है कि हमें हर जगह खुद भी जागृत रहना पड़ता है लेकिन घर खरीदने का या समय तो अगर हमको ऐसा लगता है कि वापरने के लिए यूज करने के लिए चाहिए हम यूजर्स से यूजर्स जो तो, तो अभी का टाइम है वो सही है जब मंदी का टाइम होता है और मंदी की जब लास्ट स्टेज होती है जो की अभी चल रही है वो टाइम सही रहता है अब बात करती है अगर इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट में जब रेट बढ़ना स्टार्ट हो मतलब एक बॉटम टच करके उसके बाद वो ग्रोथ होना शुरू हो तब लेना ज्यादा सही रहता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मंदी में लेना सही रहता है शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है जब रेट ग्रोट होना शुरू हो तो उस शॉर्ट टर्म्स वालों को लेना चाहिए और जब मंदली हो उस समय लॉन्ग टर्म्स वालों को लेना चाहिए जो वापरने के लिए ले रहे हैं यूज़ करने के लिए जैसे घर खरीदते हैं है. कई तो तो बार देखा जाता है की कुछ चीजें जो मिसिंग रहती है लोन में दिक्कतें आ जाती है पेपर ये नहीं वो नहीं और कई बार फिर लाइट बिल या फिर जो चीजें होती है वो सारी चीजें जो है थोड़ी सी दिक्कतें करती हैं मिडिल जो फैमिली वाले हैं उनको ज्यादातर ये चीजें फेस करना जो समझदार है एजुकेटेड जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो प्रॉपर्ली अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको मिल जाते हैं कुछ जगह पे ये चीजें नहीं होती हैं तो सिंपली हमें अगर एक कॉमन मैन को घर खरीदना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या देखना है बिल्डर जब वो चीजें बात करते हैं या खरीदी करते हैं उस समय क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो बातें अगर वहाँ पे कि जो स्थानीय एडवोकेट है, है और अच्छा। अगर एडवोकेट से नहीं मिलते हैं अगर कोई कार्पोरेट बैंक है से, हाँ हाँ। कोई या गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बैंक से लोन करवाता है तो बैंक के सभी कागज सही होते हैं सभी चीजें क्लियर होती है कोई उसमें प्रोजेक्ट तो को भी डिफॉल्टर नहीं होता है तो ही लोन देती है वरना लोन नहीं देती है इसलिए किसी के पे मिलता है, दर्शक मित्रों को अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है रियल स्टेट के बारे में और आप अगर बैंक से सब चीजें अगर आपको लोन मिल रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कागजात आपके ठीक होंगे ही तो ये आपका एक आइडिया है कि बस डॉक्यूमेंट सही है अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है कुछ कुछ पेपर्स की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पे आपको वो पूछेंगे तो वो पेपर अगर आपको मिल जाता है बिल्डर से तो ठीक है नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरी जगह पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो चीजें फिर आपके लिए आगे चल के मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं सोसाइटी बनने में या सोसाइटी का स्टैंड अप हो जाता है बाद में फिर बाद में कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं इसीलिए ऐसी जगह पे आप थोड़ा सा समझ के जान के ले लेंगे तो अच्छा है इन चीजों को तो आप देखते ही होंगे फिर भी कई बार फ्रॉड हो जाता है इसमें तो सतर्क रहना बहुत जरूरी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आपका हॉबी क्या है आप किन चीजों को करने में अच्छा लगता आपको हॉबी एक तो पढ़ना हॉबी है हाँ. और तो कुछ नया करने की हॉबी है जैसे रियल एस्टेट में खासतौर से जो चीज दूसरे नहीं कर पाते हूँ वो करने की मना उसका रास्ता ढूंढता हूँ कोई भी रास्ता और मैं ढूंढी लेता हूँ उसका रास्ता तो यही हॉबी है ज्यादा हॉबी तो नहीं है थोड़ा घूमने की है तो भी तो साल तो साल साल से साल से से आ, हुँ, हुँ. एक साल से एक दो बंद है कोरोना की वजह भी वो नहीं किया है बाकी तो घूमने के लिए है बाहर जाने की जब जी, तक जी. मतलब ऐसा पढ़ने की होगी है और कुछ नया बिजनेस में कुछ नया सोचने का रिलेटेड जी जी एक सवाल आया है हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए है या फिर ओनली सूरत में फ्री दिया है क्या या फिर और जगह पे भी फ्री जैसे छह महीने के लिए आपने कहा वो सब जगह की ये है कि सिर्फ इसी सूरत में ही आपने ये स्कीम लॉन्च किया है <laughs> जो है हमारा काम केवल सूरत तो हाँ. में ही है दूसरे शहरों में पॉसिबल नहीं है लेकिन जब हम दूसरे शहरों में अपनी सेवाएं देंगे तो ये चीजें भी है सोशल चीजें वहाँ भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि तो ये हम बिल्डर के सहयोग से ही कर सकते हैं सूरत में भी जो हम हॉस्पिटल छह महीने डॉक्टर्स के लिए या एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये विघनेश्वर आर्केट के जो तो बिल्डर्स हैं है सहयोग से ही पॉसिबल है बहुत बड़ा सहयोग है इसमें जिस इस वजह से ये सब चीजें तो बाहर भी जब दूसरे शहरों में हम करेंगे तो आप तो तो तो बात करके है सोशल एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हॉबीज में आपने कहा घूमना और पढ़ना आपको अच्छा लगता है लेकिन इसके अलावा कौन से गीत आप सुनना पसंद करते हैं म्यूजिक <laughs> कौन सा म्यूजिक तो गीत जो पुराने है, मुझे वही पसंद है कौन पसंद सा गीत जो खास आपको लगता है कि आप हमेशा सुनना पसंद करेंगे एक गीत का नाम बताइए तो तो <laughs> तो दो चार गीत सुन लेता हूँ कभी पाँच जीत सुनते हैं जी विक्रांत जी नमस्कार गाना सुनाइए सर के लिए अच्छा वाला पुराने गीत सुनना पसंद करते हैं सर जी जी सर मैं शुरू करता हूँ जी जी सुनाइए पुराना गीत सुनना चाहते हैं हम लोग <laughs> सर एक राधा और एक मीरा सुनाते हैं जी जी सुनाइए स्वागत सुना राधा एक मीरा इक राधा एक मीरा राधा, एक मीरा दोनों ने थैंक यू सो मच आहूजा जी आपने बहुत सुंदर बताया कि बिजनेस और आध्यात्मिक दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है बिजनेस करना भी ज़रूरी है शरीर निर्वाह के लिए और फैमिली चलाने के लिए लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक भी जरूरी है हमारी आत्मा के सुकून के लिए इसी के साथ उन्होंने बताया कि हम प्रॉपर्टी किस समय किस तरह से हमें लेनी चाहिए और अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं और बिल्डर आपको हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दे पा रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी वो प्रॉपर्टी ठीक ही है विक्रांत जी आपका भी हम तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपने इतना सुंदर गीत हमें सुनाकर आनंदित किया इन्ही सब बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना ला ला ला ला। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना अब तो कुछ है बोलना कुछ तो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 कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले वो ढोलना कब तक, तक चुप बैठे अब तो कुछ है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 ढोलना और ओ ढोलना ढोलना कब तक चुप बैठे, अब कुछ है बोलना कुछ तुम हंग कुछ हम बोल ओ ढोलना था भाई, मैं था कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर करें क्योंकि सारी दुनिया आपको सुन रही है और आप एज ए बिजनेस मैन युवाओं को एक संदेश दीजिए और जनरल एक संदेश दो संदेश आपसे चाहेंगे <laughs> युवाओं के लिए क्या बताना चाहेंगे और जनरल सबके लिए आप क्या कोविड के समय में कैसे रहे ये बताना सबसे पहले तो युवाओं के लिए संदेश तो लगातार पॉजिटिव रहे और अपना काम करते रहें, रहें, जो भी आप करना चाहते हैं करते रहे मिलती है कि नहीं मिलती है चाहे है, कोई काम है, आपको लगातार वहाँ काम करना है और सक्सेस हो जाते हैं तो, तो भी सहयोग कीजिए ताकि होगी और जनरल कोविड के समय जो है सभी को तो यही संदेश है कि बहुत गई तो तो थोड़ी बची बची थोड़ी थोड़ी काफी काफी कुछ समय इसका निकल चुका है, निकल है। तो एक वक्त निकल चुका है थोड़ा सा बुरा वक्त वो भी निकल जाएगा हम देख रहे हैं कि जो कोविड की वजह से लोगों को दिक्कत हुई बीमारी की वजह से यहाँ सबसे कई लोगों को बीमारी की वजह से नुकसान हुआ कई अपने प्रियजन खोले इसके अलावा भी एक सभी को एक नुकसान तो हुआ है आर्थिक नुकसान हुआ है, है, बिजनेस का नुकसान हुआ नौकरियों का नुकसान हुआ है तो ये नुकसान तो सभी को है जिससे सभी को इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो मुझे दिखता है या मैंने जो स्टडी की है उस हिसाब से मैं नहीं देखा आ, आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है वो गाँव में नहीं हुआ है कोविड का बहुत कम हुआ है गाँव में क्योंकि शहरों में थोड़ा नुकसान हुआ है और बड़े शहरों को नुकसान तो शहर ऐसा लगता है मैं देख रहा हूँ की छोटे शहर सामान्य अवस्था में आ चुके और बड़े शहरों के बाजारों में भी अभी भीड़ देखना शुरू हो गई है तो यह संकेत है कि आने वाले कुछ महीनों में जो तो आर्थिक प्रभाव पड़ा है कोविड की वजह से वह पूरी तरह से खत्म होने वाला है हम पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है उसका असर तो रहेगा और एक जो तो रे, रे, रेगुलर व्यापार है या रेगुलर जो सर्विस है वह फिर से जल्दी ही कुछ महीनों में दो तीन महीने में चार महीने में, वापस हो जाएगी। कैसे मुझे जी जी जी जेठा आनंद सर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जो बातें आपने कहीं युवाओं के लिए खास करके इस बिजनेस में कैसे आ सकते हैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए पहले आप एस्ट कीजिए उस बिजनेस को कीजिए किसी के साथ मिलकर फिर बाद में आप खुद का बना सकते हैं तो ये एक अच्छा आइडिया इसी के माध्यम से आप अपने बिजनेस को अच्छा सक्सेसफुली कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर आप एंटर करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन फिर भी विधिवत अगर चलते हैं तो सिद्धि हमेशा प्राप्त होती है विधि को जरूर अपने सामने रखिए विक्रांत राय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुरुआत में आपने गणपति वंदना किया बहुत अच्छा लगा हमें और बाद में आप मीरा का भजन सुनाया वो भी अच्छा थोड़ा रहा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू रहा लेकिन वो होता रहता है अब समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन फिर भी सब चीजें जो है मैनेज करके हम लोग चल रहे तो मित्रों आज के एपिसोड में बस इतना ही कहते हैं वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ वक्त में फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ हालतों से हार जाऊ मैं वो इंसान नहीं तो इसी वादे के साथ चलिए अपने आप को बुलंद रखिए हौसलों को मजबूत रखिए और ऐसे परिस्थिति में भी अपने आप को हम लोग ने इतना समय निकाला है तो बस थोड़ा सा और समय है जैसे जेठा भाई ने बताया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी में भी थोड़ी रही यानी बहुत कम समय है जिसके ये मुश्किल का दौर निकल जाएगा और फिर से हम सामान्य जीवन जीने लगेंगे इसी आशा के साथ शुभ के साथ फिर से एक बार जेठा भाई एंड विक्रांत राय को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत खुशियाँ इन चंद थालियों के साथ फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा तो चलिए दोस्तों आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और साथ ही साथ बहुत सुंदर मैसेज आहूजा जी ने हमारे युवाओं को दिया कि पॉजिटिव रहें आगे बढ़ते रहें और अगर आप सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो आप दूसरों की भी मदद करें और इस कोविड काल में पैनिक ना हो बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी रही इसी पॉजिटिव संकल्प के साथ हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे कुछ नई बातों मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए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 छ से पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए कुछ नगमे गाकर चले गए हूं मैं पल दो पल का शायर हूं <में> कल और आएंगे नगमों की गिली कलिया चूने वाले मुझसे बेहतर कहने से बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों अपना बर्बाद करे मैं पल दो पल का शायर हूँ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 जता